बंदर बने माली एक समय की बात है एक राजा ने खुशी के मौके पर अपने सभी कर्मचारियों को छुट्टी दे दी सभी कर्मचारी खुशी खुशी छुट्टियां मनाने चले गए पर राजमहल का माली नहीं गया माली सोच में पड़ गया यदि मैं चला जाऊंगा तो बेचारे पेड़ पौधे सब सूख जाएंगे क्या करूं कुछ सोच विचार के बाद वो भाग में रहने वाले बंदरों के पास गया उसने बंदरों के मुखिया से कहा आप सब बगीचे में स्वतंत्र रूप से रहते हो फल बीज आदि जितना चाहिए उतना खा लेते हो पेड़ों के बीच झूलते हो खेलते कूदते हो क्या आप लोग मेरी मदद करेंगे मुखिया ने तुरंत हामी भरते हुए कहा अवश्य करेंगे हमें क्या करना है बताइए से ज्यादा नहीं फिर वो निश्चित होकर गांव चला गया शाम होते पानी के घड़े लेकर बंदर चुस्ती से काम पर लग गए बंदरों के मुखिया ने चेतावनी दी हर पौधे को सही मात्रा में पानी देना एक बंदर ने पूछा हमें को उखाड़ कर उसकी जड़ को देखो लंबी जड़ वाले को पानी देना, छोटी जड़ वाले पौधों को कम पानी देना यह सुनते ही बंदरों ने एक एक करके सारे पौधे उखाड़ दिए अगले दिन मालिक काम पर लौट आया अफसोस सभी पौधे जमीन पर मुरछाए पड़े थे जिसका काम उसी को साजे बाकी करे तो बुद्धू बाजे